प्रत्येक पर कालक्रम से ऐसे दुराचारी राजाओं का राज्य होगा वे धर्म अर्थ काम से सर्वदा विहीन रहेंगे ये ऐसे उलटफेर करके मृत्यु को प्राप्त होंगे कालक्रम से नाश होने पर उनकी स्त्रियों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी मनुष्य आयु सौंदर्य बल और शास्त्र में धीरे-धीरे न्यून होते जाएंगे इस तरह नष्ट होते पर्जा जब अंत नष्ट को चली जाएगी तथा नष्ट की सीमा पर आ जाएगी तो वे दुराचारी राजा काल क्रम से मृत्यु को प्राप्त होंगे इस प्रकार जब कलयुग संध्या मात्र शेष रह जाएगा तो राजा शब्द ही नष्ट हो जाएगा धर्म के नष्ट हो जाने पर साधनहीन आपत्ति की मारी शोक और व्याद के कारण चिंता से प आपसी लड़ाई, झगड़े, सर्व दुखी प्रजा ऐसा है हो जाएंगी, वे सब तरह से दुखी होकर जीविका काविहिन हो जाएंगी, वे नगर और पूर्व ग्रामों को छोड़कर वन में रहने लगेंगी, इस तरह राजाओं के नष्ट हो जाने के बाद प्रजा अपने घर, ग्राम छोड़कर भाग जाएगी, आपसी, आपसी प्रेम भाव दूर हो जाएंगे, वे सं वर्ण आश्रम धर्म का भी लोप हो जाएगा वे पर्वत की गुफा और गंगा के एकांत किनारे भी निवास करेंगी सभी प्रजा घर छोड़कर सरजू के तट तथा पर्वत की गुफाओं एवं जल वाले प्रांतों में भाग जाएंगे मानव जाति अपने प्रिय देशों को छोड़कर अंग कलिंग वंग काश्मीर तथा काशी कोशल ऋषिकेश गिरी द्रोणी आदि प्रांतों में आश्रय बनाएंगे आर्य लोग मलेच्छों के साथ हिमालय की भूमि शार समुद्र के तटवर्ती भागों भीषण जंगलों में मरगो मछलियों पक्षियों और हिंसक जंतुओं के साथ साथ मधु शाप फल मूल आदि खाकर जीवन यापन करेंगे वे मुनियों की तरह वल्कल मृगचर्म एवं पत्तों के चीर अपने हाथों से बनाकर पहनकर धारण करेंगे निम्न प्रांतों में अन्न ढूंढते ढूंढते काष्ठ और शंकाओं को खाकर जीवन बिताएंगे बकरी भेड़ गधे ऊंट पालेंगे जल के लिए नदियों के किनारे रहेंगे राजाओं में विषमता के बीच बनाएंगे तथा किनी-किनी को संतान अधिक और किनी-किनी को एकदम कम होगी। पवित्रता और आचार एकदम नष्ट हो जाएंगे लोग अधर्ममय कार्य को अधिक करेंगे 23 वर्ष से अधिक किसी की भी आयु ना होगी दुर्बलता विषल लोलुपता से दबे लोग जीविका के लिए घूम करते रहेंगे कलयुक्त के अंत में लोग अनेक आपत्तियों में घिरे रहेंगे। एक हजार वर्ष वाले उस कलयुक्त के बीतने पर सारी प्रजा अधिकांश में नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार संध्या सहित कलयुक्त के बीतने पर क्रत युग प्रारंभ होगा। जिस समय चंद्रमा, सूर्य, पोष्य और गुरु एक ही राशि पर आ जाएंगे, तब क्रत्युग का प्रारंभ होगा राजा परिचित के जन्म से लेकर महापद्म के अभिशेक तक का समय एक हजार वर्ष तक का मानना चाहिए। पुरानों के जानकार वेदयज्ञ ऋषियों ने महापद्म के शासनकाल से आंध्रों के अंत तक का काल 839 वर्ष का बतलाया है। सब कृषि एक नक्षत्र में 100 वर्षों तक रहेंगे। इसी प्रकार वे 27 नक्षत्रों में 2700 वर्ष तक रहेंगे दिव्य 60 वर्षों तक तथा 7 दिनों का सप्त ऋषियों का 100 वर्ष माना गया है हमारे मत से सप्त गण राजा परिच्छत के राजतत्व काल में मघा नक्षत्र में स्थित होंगे तथा आंध्र वंशे राजा की समाप्ति पर वे नक्षत्र यानी शतभिषा स्थित होंगे उस समय प्रजा भारी आपत्ति में फंस जाएगी भूख से दुखी लोग जीविका के लिए घूमेंगे भ्रामड़ लोग शुद्रों की उपासना करेंगे जिस दिन से भगवान कृष्ण स्वर्गवासी होंगे उसी दिन से कलयुग का प्रारंभ मानना चाहिए कलयुग की अवधि सुनिए मानव मान से कलयुग 360000 वर्षों का कहा गया है उसका संध्यास देवमान से एक हजार वर्ष का कहा गया है। हमने सूर्य के कीर्तिशाली वंशों का वर्णन किया है। प्रत्येक युग में सैंस्त्रों प्राक्रमशाली राजा हो गए हैं। उनकी संख्या परिमाण प्रत्येक के कुल के अनुसार मैंने कही है। इस विवस्त मन्वंतर नीगी वंश की समाप्ति हो जाती। इस युग में जिस प्रकार इन क्षेत्रों की उत्पत्ति होगी उसका वर्णन किया जाता है, सो सुनो पौरव वंश में देवादी नाम का राजा महान योग अभ्यासी होगा, जो कलाप नामक ग्राम में निवास करेगा इसी प्रकार इश्वर कुबंस के सोम पुत्र सर्वचा नाम के राजा होंगे, चौबीसवें युग में दो परम वीर राजा धर्म परवर्तन करने वाले होंगे 20 युग में आदिम राजा चंद्र का राजा कोई नहीं होगा राजा देवापी बिना किसी वैर भावना के ऐल वंश का प्रथम राजा होगा चारों युगों के लिए दो राजा क्षत्रिय धर्म के प्रवर्तक होंगे इसी प्रकार त्रेता के प्रारंभ में ये पुनः जन्म धारण करेंगे द्वापरान्स में ना तो छत्री रहेंगे और ना ऋषिगण रहेंगे सतयुग और त्रेता युग के शिण होने पर वैऋषि तथा राजऋषि क्षत्रिय राजाओं के साथ स्थित रहेंगे क्षत्रिय वंश का मूलत है विद्वंस ब्राह्मणों के साथ संबंध स्थापना सातों मनवंतरो में उत्पन्न होने वाली प्रजाए युगों की परंपरा ब्राह्मण एवं उनके कुलों का विस्तार फिर विनाश तथा दिगर आयु प्रगति प्रजाओं की प्रवृत्ति आदि जो होती है उसे सब त्रिशीगण जानते हैं इस कर्म के अनुसार ऐल तथा इसवांग को वंसिए द्विज के त्रेता में उत्पन्न होकर कलयुग के विनाश तक के युग का अनुवर्तन तब तक करती है जब तक मनवंतर का अंत नहीं होता परशुराम की द्वारा छत्री के संघार करने के बाद चंद्र एवं सूर्य वंश पुनः उत्पन्न हुए उनका वर्णन इस प्रकार है एल एवं इश्वांग कुब्बंस ऐसे थे जिनमें प्रसिद्ध सौ राजा हुए भोज वंश्य राजाओं के कुलों की संख्या दुईगुनी कही जाती है इनमें ऐसे छत्री राजा हुए जिनकी संख्या तीन के लगभग है प 100 नागों की संख्या, 100 हायों की संख्या, 100 द्रत राष्ट्रों की संख्या, 100 जनमजे की संख्या, 80 ब्रह्मदत्तों की, 100 शीरी व की संख्या, 100 पैलों की संख्या, 100 श्वेतकुश की संख्या, काशी की संख्या, 100 की है, शतबिंदु नामक, 100 राजा हो चुके हैं, ये सभी राजा करोड़ों की संख्या में दक्षिणादान करने वाले अनेक अश्वमेध यज्ञों को कर चुके हैं विवस्व मनु की संतान बहुत बड़ी संख्या में हुई है इनका वितरण 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता इस 28वें युग विवस्त की शेष संतानों को सुनिए भविष्य में इसी युग में 40 राजा और राज्य करेंगे इसके बाद इस युग का अवसान हो जाएगा सम्राट ययाति के पुत्रों से होने वाले 25 राज वंशों का तथा उनके देशों का वर्णन मैं कर ही चुका हूँ। वे सभी बड़े प्रेम से समस्त लोकों के पालक थे। इसी वर्तांत को पढ़ने सुनने से दिगर आयु, यश, कीर्ति, धन, पुत्रों की प्राप्ति, स्वर्ग में अनंतकाल तक निवास, इन पांच वरदानों की प्राप्ति होती ह� निन्यान्वेवा अध्याय संपूर्ण वायु प्राण का 100 अध्याय प्रारंभ मन का वर्णन मुनियों ने सूत जी के द्वारा तृतीय पाद सुनकर चौथे पाद को सुनने की अपनी इच्छा प्रकट की ऋषि बोले हे hey सूत जी आपने हमको अनुशंग नामक तृतीय पाद का वर्णन सुनाया है अब आप हमको चतुर्थ उपसंहार नामक पाद के विषय में सुनाएए, बीते हुए मनवंतर के अलावा जो और मनवंतर है तथा इस वर्तमान मनवंतर में जो सब तुरिशी हैं उन सब के विषय में बतलाएए महात्मा मनु की इस सुर्ष्टी का विस्तार किस प्रकार होता है इन सब बातों का वर्णन कीजिए